आज भी जब विक्रांत को स्पॉटलाइट में आना पड़ता है तो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है उसे लाइम लाइट में रहना थोड़ा असहज लगता है शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले विक्रांत जब अपने गैंगस्टर वाली लाइफ में था तब उसे अक्सर पुलिस द्वारा ऐसी ही लाइम लाइट में रखा जाता था अक्सर पुलिस द्वारा उसके नाम का पोस्टर छपवा या फिर न्यूज़ में वॉन्टेड के तौर पर उसका नाम छपवाया जाता था तब वो खुद को हमेशा छुपा रखता था ऐसे में उसकी ये आदत अभी तक नहीं छुटी थी ऐसे में आप जब पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हुए उसे अच्छे काम के लिए पब्लिसिटी मिल रही थी तो वो इसे हजम नहीं कर पा रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे लेकिन हाँ एक बढ़िया चीज़ भी है हशन कहा हम लोगों ने वाकई में बहुत बड़ा केस सॉल्व किया है और सर मुझे तो लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लिए अवॉर्ड का भी ऐलान किया जाएगा सर क्या लगता है आपको इस बार कितना पैसा मिलेगा हमें मुझे एक कार लेना है कार के लिए तो पैसे मिल जाएंगे ना वाह कार लेके तुम्हें लड़कियां घुमानी है ना अनुष्का ने मौका मिलते ही हर्ष का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया अच्छा हाँ मैं तो बताना ही भूल गई मुझे गाड़ी की सीट पर लंबे बाल मिले थे विक्रांत सर किसी लड़की का बाल था आपकी गाड़ी की सीट पर थोड़ा इससे पूछिए तो कौन था क्या बकवास कर रही है तुम अनुष्का तुम तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो हर्ष फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर सर प्लीज़ आप मेरा यकीन कीजिए मैं ये आपकी गाड़ी में काम कर रहा था हु? मेरा मतलब कि मैं आपकी गाड़ी को सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था ओह मेरा मतलब केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए ही सिर्फ गाड़ी का यूज़ कर रहा था सर अगर मुझे किसी लड़की के साथ कुछ करना होता तो मैं उसे होटल ले जा सकता था मैं भला आपकी गाड़ी में ऐसा कुछ क्यों करूँगा हर्ष ये बात अच्छे से जानता था कि विक्रांत इस गाड़ी से बहुत प्यार करता है क्योंकि ये गाड़ी उसकी गर्लफ्रेंड नैना ने उसे गिफ्ट किया हुआ था ऐसे में उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था मुझे गाड़ी की पिछली सीट के नीचे एक लड़की के बाल मिले हैं इसका मतलब ये है कि नूपा इस गाड़ी में लेटी हुई थी और दूसरी चीज बाल नॉर्मली तो टूटते नहीं जरूर इन दोनों के बीच कुछ हो रहा था तभी उसके बाल टूटे अनुष्का ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा और हर्ष तुमने ये सब सर के शेरलॉक होम्स के सामने किया ओह छी तुम कितने गंदे हो यार हर्ष विक्रांत ने गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील को पकड़े हुए ही जोर से चिल्लाते हुए कहा विक्रांत के धहाड़ सुनकर तो हर्ष की सांस ही अटक गई विक्रांत ने फिर हर्ष की तरफ देखते हुए कहा अच्छा तुम उसको लेकर गाड़ी में थे तो कुछ अच्छा कर लेते अच्छा ये बताओ कि रूपा देखने में कैसी थी उसका फिगर कैसा था उसका नंबर वगैरह दे दे यार हमारा भी कुछ काम बन जाए अनुष्का को उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत इस तरह की बातें कर सकता है ये लोग आपस में इसी तरह से हंसी मजाक करते हुए मुंबई की तरफ बढ़े जा रहे थे यहाँ से मुंबई की दूरी लगभग बारह किलोमीटर थी ये लोग त्रिवेंद्रम से सुबह करीब 10 बजे निकले थे अब ये लोग गाड़ी से कितनी भी फास्ट चल रहे लेकिन आधी रात या कल सुबह के पहले वहाँ नहीं पहुंच सकते अब जाकर विक्रांत को समझ में आ रहा था की अदृश्य शक्ति ने उसे रात में आठ बजे डुप्लीकेट टास्क होने का टाइम क्यों दे रखा था शायद अदृश्य शक्ति को ये बात पहले से पता थी की आज के दिन विक्रांत को ट्रैवल करना है इसी वजह से उसे त्रिवेंद्रम के लोकेशन से काफ़ी दूरी पर डुप्लीकेट टास्क होने का सिग्नल दिया गया था हालांकि ये रोड ट्रिप इन लोगों के लिए उतना खुशनुमा नहीं था भले ही विक्रांत अपनी पूरी टीम को लेकर मुंबई वापस आ रहा था लेकिन अभी भी उसका पूरा ध्यान त्रिवेंद्रम में ही लगा हुआ था अभी वहाँ पर तीन चार दिन का काम बाकी था विक्रांत खुद बासु लहरी को इंटरोगेट करना चाहता था लेकिन हेडक्वार्टर से करते रहे। विक्रांत और उसकी टीम को इस इंटेरोगेशन का रिजल्ट रात में जाकर सुनने को मिला आज सुबह त्रिवेंद्रम से निकलते वक्त ही विक्रांत ने सीनियर ऑफिसर पी के मधु को कह रखा था की उसे केस का अपडेट देते रहे ऐसे में जब पूरा इंटेरोगेशन हो गया तो तुरंत ही पी के साहब ने विक्रांत को रिपोर्ट भेज दिया जब विक्रांत को रिपोर्ट मिली तो पता चला कि उसने जो पहले अनुमान लगाया था वो ही सही साबित हुआ दरअसल नौशाद अली के बाप और उसके दूसरे नंबर के अंकल ने मिलकर बासु के साथ गलत किया था नौशाद के बाप ने तो कई बार बासु के साथ जबरदस्ती की थी और उसी की बदौलत बासु प्रेगनेंट हुई थी और अशोकन का जन्म हुआ था भले ही नौशाद के तीसरे नंबर के अंकल ने बासु के साथ पर्सनली कुछ नहीं किया था लेकिन वो इस क्राइम में इन्वॉल्व जरूर था उसने अपने भाइयों का साथ दिया था भले ही उसका गुनाह बाकी के दो लोगों के बराबर नहीं था लेकिन फिर भी वो गुनाहगार तो है ही भले ही अब इस क्राइम को हुए 30 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है लेकिन फिर भी जो लोग भी इस क्राइम में इन्वॉल्व थे उन्हें सजा तो दी ही जाएगी अब वजाहत अली के भाइयों को कोर्ट से सजा दी जाएगी भले ही इतने साल बीत चुके हैं लेकिन फिर भी इन लोगों को अपने कर्म का भुगतान करना पड़ेगा दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अशोकन ने उस जगह के बारे में बता दिया कि उसने दयाकर की डेड बॉडी को कहाँ फेंका था लेकिन जब मरीन पुलिस को वहां पर डेड बॉडी नहीं मिली तो फिर उसके बाद उन लोगों ने अशोकन को खुद ही इस लोकेशन पर ले जाकर दया कर की बॉडी को ढूंढना शुरू कर दिया लेकिन अशोकन ने दयाकर की बॉडी को बीच समुद्र में ले जाकर फेंका था ऐसे में इस जगह से डेड बॉडी का मिलना लगभग इम्पॉसिबल था ऐसे में पुलिस ने ज़्यादा एफर्ट किए बगैर ही दया कर की बॉडी को गुमशुदा घोषित कर दिया पुलिस ने सर्च अभियान भी बंद कर दिया वैसे पुलिस का ये स्टेप सही भी था समुद्र के भीतर किसी को डेड बॉडी ढूंढना असंभव ही है वहाँ तो पल भर में मछलियाँ जिंदा इंसान को अपना शिकार बना जाती हैं तो फिर वो डेड बॉडी को भला कैसे छोड़ सकती है भले ही दया कर डेड बॉडी पुलिस को नहीं मिल सकी थी लेकिन फिर भी बासू और अशोक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और ये साबित हो चुका था कि लाइटहाउस के मर्डर केस को अंजाम देने वाले असली मुजरिम यही दोनों हैं अब तक केस तो क्लोज हो चुका था बस अब कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई थी जिसे त्रिवेंद्रम पुलिस वाले बखूबी पूरी कर रहे थे पुलिस अब फिल्म क्रू के लोगों की डेड बॉडी को उनकी फैमिली के हवाले कर रही थी भले ही इस वक्त विक्रांत वहाँ पर मौजूद नहीं था लेकिन फिर भी वो वहाँ के माहौल को बखूबी समझ सकता था उसे आभाज था कि इस वक्त त्रिवेंद्रम पुलिस स्टेशन के भीतर कैसा माहौल होगा और मारे गए लोगों के घर वालों का कैसा हाल होगा रविचंद्रन नौशाद अनिकेत प्रसाद दयाकर इन सभी के घर वालों की हालत खराब होगी विक्रांत इस तरह की सिचुएशन से भली भांति वाकिफ था उसे अक्सर ऐसे स्थितियों का सामना करना पड़ता है एक वक्त ऐसा भी था जब विक्रांत की मेंटेलिटी भी बिल्कुल अशोकन के जैसी ही थी उसे भी यही लगता था की चूंकि वो पुलिस वाला है तो कुछ भी कर सकता है किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है कोई भी जुर्म कर सकता है और कानून उसका कुछ नहीं कर सकता लेकिन धीरे धीरे विक्रांत का अनुभव बढ़ता गया और उसे ये एहसास हुआ कि गलत तो सिर्फ गलत होता है फिर चाहे कोई आम आदमी गलती करे या फिर कोई बेहद खास कानून की नज़र में गलती की सजा हर शख्स को बराबर ही मिलती है वो कोई भी हो इंस्पेक्टर अशोकन को शुरू में ही ये लग रहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ वो इस गलत में था कि मैं पुलिस वाला होने के नाते जुर्म करके भी कानून की नज़रों से बचा रह सकता हूँ लेकिन अब शायद अशोकन की ये गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो चुकी होगी अब तक रात हो चुकी थी लेकिन आज उजाले वाली रात थी ऐसे में हाईवे पर ड्राइविंग करने में कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी विक्रांत की गाड़ी फुल स्पीड में मुंबई की तरफ बढ़ी चली जा रही थी दोपहर के बाद से ही हर्ष लगातार ड्राइविंग कर रहा था जबकि विक्रांत आराम से गाड़ी की बैक सीट पर आराम कर रहा था शाम के साथ बज चुके थे और विक्रांत अभी तक गाड़ी की पिछली सीट पर आराम फरमा रहा था उसके डुप्लीकेट टास्क के होने का भी टाइम होने वाला था विक्रांत ने अब अंगड़ाई लेते हुए अपनी आँख खोली और फिर उसने फोन में टाइम देखने के बाद मैप खोल लिया मैप खोलकर वो अपनी करंट लोकेशन को देखने लगा अभी उसकी गाड़ी कोल्हापुर शहर से तकरीबन सौ या डेढ़ किलोमीटर पहले ही कहीं पहुँची हुई थी अभी उन्हें कोल्हापुर पहुँचने के बाद उसमें भी आगे सैकड़ों किलोमीटर चलना था तब जाकर वो लोग मुंबई पहुंचते। विक्रांत ने मैप में ध्यान से देखा और फिर उसने हर्ष को गाड़ी मोड़ने के लिए कहा विक्रांत के कहने पर हर्ष ने गाड़ी को हाईवे से उतारकर सर्विस रोड पर करके कहा और फिर ये लोग धीरे धीरे सर्विस रोड से होते हुए आगे बढ़ने लगे विक्रांत ने गाड़ी को सर्विस रोड पर इसलिए उतरवाया था क्योंकि उसका डुप्लीकेट टास्क तो वहीं पर होने वाला था उसे ये भी अच्छे से पता था कि इस डुप्लीकेट टास्क का किसी भी तरह से केस से कोई लेना देना नहीं हो सकता है हालांकि उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से पहाड़ और आग शब्द कोडवर्ड के तौर पर मिला हुआ था ऐसे में उसे अपने इस कोडवर्ड को लेकर थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाकर कोडवर्ड का क्या असर होने वाला है